माया और कछुआ कोरिया की लोक कथा बहुत समय पहले दूर देश के छोटे से गांव में माया नाम की छोटी लड़की रहती थी वो और उसके पिता एक फूस से बनी छत वाले छोटे से घर में रहते थे उसके पिता एक कवि और विद्वान थे वे गरीब थे लेकिन बहुत स्वाभिमानी थे जब माया बहुत छोटी थी तभी उसकी मां की मृत्यु हो गई थी मृत्यु के समय माँ ने माया को अपने पास बुलाया और उसे एक कहानी सुनाई मेरी बेटी माँ ने कमजोर आवाज में कहा ध्यान से सुनो जब तुम बड़ी होगी तब तुम एक राजकुमारी बनोगी मुझे यह पता है क्योंकि तुम्हारे जन्म से पहले ही मैंने एक सपना देखा था वो सपना एक भविष्यवाणी था वो जरूर सच होगा मैंने सपने में एक चमकते हुए सितारे को स्वर्ग से नीचे आते हुए देखा था और मैंने उसे दोनों हाथों में पकड़ा था इसलिए अब से तुम अपना ध्यान रखना और साथ में अपने पिता की भी देखभाल करना तुम मुझे और नहीं देख पाओगे लेकिन याद रखना मेरी आत्मा तुम्हें हमेशा देखती रहेगी माँ की मृत्यु से माया और उसके पिता बहुत दुखी हुए यहां तक कि आकाश ने भी उनके लिए आशुभा है लेकिन जिंदगी चलती रही पिता ने माया को खुश और स्वस्थ रखने के लिए सब कुछ किया माया हर साल और अधिक सुंदर हो रही थी वो अपनी उम्र के हिसाब से बहुत बुद्धिमान भी थी वसंत के एक दिन माया फूलों और जंगली सब्जियों को बिनने के लिए खेतों में से गुजर रही थी पक्षी कलरो कर रहे थे और खेत चमकीले फूलों से ढके थे फूल लंबी सर्दियों के बाद जमीन से बाहर निकलकर बेहद खुश थे पृथ्वी वसंत के गीत गुनगुना रही थी माया अपनी पसंदीदा चट्टान के पास आकर रुकी के अनुसार वो चट्टान जादुई थी लोग उस पवित्र चट्टान पर अपनी मन्नतें मांगने आते थे माया ने वहां पर अपनी मनोकामना मांगी थी पर आज उसे चट्टान के ऊपर एक कछुए का बच्चा बैठा हुआ मिला नमस्ते माया ने उसे कहा तुम वहां कैसे पहुंचे क्या तुमने भी अपनी माँ को खो दिया है फिक्र न करो मैं तुम्हारी देखभाल करूंगी मेरी भी माँ नहीं है और फिर माया धीरे से कछुए को उठाकर अपने घर ले गई उसके फूलों के बगीचे में कछुआ बहुत खुश था माया ने उसे बोके डोगी बोके डोंगी नाम दिया प्रत्येक दिन बोके डोंगी रसोई के दरवाजे पर दिखाई देता था और माया उसे खाने के लिए कुछ देती थी यहाँ तक कि जब माया और उसके पिता के पास खाने को बहुत कम भोजन होता था तो भी वो कछुए के लिए ज़रूर कुछ बचाकर रखते थे बोके डोंगी भी हर साल बड़ा और और बड़ा होता गया जब भी माया फल सब्जियाँ या जड़ी बूटियों को खोजने के लिए ग्रामीण इलाकों में ग्रामीण इलाकों में जाती तो कछुआ भी धीरे धीरे उसके पीछे पीछे आता था एक सर्दियों में माया के पिता बीमार पड़ गए वे अब कोई काम नहीं कर पाते थे घर में न तो दवा के लिए पैसा था और न खाने के लिए माया ने कुछ पैसे कमाने की तरकीब सोची लेकिन सभी खेत बर्फ़ से ढके थे और वो जंगली जामुन या जड़ी बूटियां नहीं इकट्ठी कर पाई पर उसे पहाड़ी के दूसरी ओर एक समृद्ध गांव का पता था उस गांव को एक राक्षस ने छाप दिया था राक्षस एक इली के वेश में ठंडी रात में पूरे चांद वाले दिन गाँव में आता था और गाँव के बच्चों पर हमला करता था उससे लोग बहुत दहशत में रहते थे अंत में उन्होंने कहा अगर हम एक व्यक्ति का बलिदान करें तो शायद यह इली हमें बख्श से फिर उसके बाद एक परंपरा शुरू हुई साल में एक बार वे राक्षस इल्ली के लिए एक युवा लड़की खरीदकर उसे गांव के बाहर छोड़ देते थे अगली सुबह लड़की हमेशा के लिए कहीं चली जाती थी लेकिन उससे गांव एक साल तक सुरक्षित रहता था माया ने फैसला किया कि अपने पिता के इलाज के लिए धन जुटाने के लिए वो उस राक्षसी इली का सामना करेगी गाँव वाले बलिदान होने के लिए तैयार होने वाली किसी भी बहादुर युवती को इस काम के लिए बहुत पैसा देते थे एक दिन शाम होने के बाद माया चुपके से दूसरे गाँव में पहाड़ चढ़कर गई आसमान में भारी बादल थे ग्रामीणों ने उसका स्वागत किया और उसका आभार माना कि वो उस भयानक राक्षसी इल्ली से मिलने को तैयार थी धन्यवाद उन्होंने कहा और फिर उन्होंने चुंगजा पेड़ के नीचे एक समारोह आयोजित किया चुंगजा वृक्ष धार्मिक समारोहों के आयोजन के लिए एक विशेष सभा स्थल था जो गाँव के प्रवेश द्वार की सुरक्षा करता था समारोह में गाँव के बुजुर्गो ने माया की आत्मा को आशीर्वाद दिया और अपने गाँव की सुरक्षा के लिए प्रार्थना की फिर उन्होंने उसे खूब पैसे दिए माया ने उन पैसों से अपने पिता के लिए दवाएं और एक साल के लिए पर्याप्त भोजन और कपड़े खरीदे उसने पिताजी की अच्छी देखभाल की और जिस देखभाल की जिससे उनका स्वास्थ्य ठीक हो गया जल्दी वो ठीक हो गए और उनमें खुद की देखभाल करने की क्षमता आ गई अंत में वो भयानक रात आई जनवरी में पूर्णिमा की रात माया ने अपने पिता का पसंदीदा भोजन तैयार किया और आखिरी बार उनकी सेवा की वो जानती थी कि वो उन्हें फिर कभी नहीं देख पाएगी फिर पिताजी को छूबने के बाद वो अपने छोटे से घर से बाहर निकली वोकेडी ने भी धीरे धीरे उसका पीछा किया फिर माया उसके पास गई कृपया मेरी बात मानो मनोप्रिय उसने कछुई को चूमते हुए कहा मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ लेकिन तुम्हें घर पर रहना चाहिए और मेरे पिता की देखभाल करनी चाहिए क्योंकि मैं वापस नहीं लौट सकूंगी फिर वो पहाड़ी की ओर तेजी से दौड़ी ताकि बोको डूंगी उसका पीछा न कर सके उस रात एक जानलेवा सन्नाटा था इतनी चुप्पी थी कि धरती और आसमान भी सांस लेने से डर रहे थे ठंडी चमकीली चांदी ने पहाड़ का रास्ता रोशन किया और पत्तों के पेड़ों के नीचे अंधेरा छाया था माया को लंबे काले राक्षस लग रहे थे जो उसे पकड़ने के लिए आ रहे थे वो और डर से कांप रही थी जब माया सांपित स्थान पर पहुंची तो वो घुटनों के बल गिर गई फिर उसने खुद को अपने कंबल में लपेटा और फिर अपने भाग्य की प्रतीक्षा करने लगी दुखी होकर उसने अपनी मां के अंतिम शब्दों को याद किया एक दिन तुम राजकुमारी बनोगी और मेरी आत्मा हमेशा तुम्हारी रक्षा करेगी माया के ऊपर एक बर्फीली हवा बही अचानक के गर्जन वाले शोर ने आकाश में गड़गड़ाहट की और वहाँ की चुप्पी को तोड़ा अंधेरे के माध्यम से कोई माया के करीब आया भय से माया का गला घुटने लगा उसके पीछे पीछे धीमी गति से चलते हुए उसका कछुआ भी आ रहा था। उसने की की अनदेखी की थी वो अब पहले की तुलना में बहुत बड़ा हो गया था जैसे ही विशाल कै राक्षसी इल्ली अपने पुरस्कार का दावा करने के लिए अंधेरे से प्रकट हुई कछुए ने अपना सिर उठाया और उस पर एक जहरीली सांस छोड़ी वो के ढोंगी और राक्षसी इली के बीच पूरी रात घमासान लड़ाई हुई अगले सुबह गांव वाले सावधानी पूर्वक और चुपचाप वहाँ आए रात में हल्की बर्फ गिरी थी विशाल राक्षसी इल्ली और बड़े कछुए के मृत शरीर एक दूसरे के बगल में ही पड़े थे फिर लोग उत्सुकता वध से माया को खोजने लगे राक्षसी इल्ली मर चुकी है गांव वाले खुशी से चिल्लाए कछुए ने माया की जान बचाई अब हमारा गांव हमेशा के लिए सुरक्षित रहेगा फिर गाँववासियों ने जश्न मनाने के लिए एक बड़ी दावत आयोजित की उसने पिता को बचाने के लिए अपने जीवन को दाव पर लगा दिया था उन्होंने कहा और फिर उन्होंने अचरत से अपने सिर हिलाए फिर अपनी खुशी व्यक्त करने के लिए वे खूब नाचे गए फिर साहसी लड़की माया की खबर दुनिया भर में तेजी से फैली जल्दी उसकी कहानी स्वर्ग और पृथ्वी के सम्राट तक पहुंची मैं इस युवा मैं इस युवा बहादुर महिला को पुरस्कृत करना चाहता हूं, सम्राट ने कहा फिर उन्होंने अपने दूतों के जरिए माया के घर रेशम के कपड़े गहने और अद्भुत उपहार भेजे उसे महल में आमंत्रित करो सम्राट ने आदेश दिया सम्राट ने माया और उसके पिता के रहने के लिए बादलों में एक सुंदर घर बनवाया वहां पहुँचने के बाद उन्होंने माया से कहा जब वो अपनी यात्रा से लौटे तो तुम मेरे बेटे राजकुमार से जरूर मिलना माया उस दिन की प्रतीक्षा करने लगी जिस दिन उसकी राजकुमार से भेंट होगी फिर उसने अपने सुहावने गीतों को सिलकर एक सुंदर रेशम की पोशाक बनाई फिर माया ने एक कविता लिखी थी कविता लिखने की कला उसने अपने पिता से सीखी थी शीतल चांद सब देखता है कछुआ और युवती वसंत में जीवन लौटता है जापानी हाइको आखिर दिन आया जब राजकुमार दूर के देशों की अपनी यात्रा से वापस लौटा वो एक अजीब जानवर पर सवार था जिसे माया ने पहले कभी नहीं देखा था जब ये दोनों मिले तो उनमें पहले ही नजर में प्यार हो गया जल्दी राजकुमार ने माया को अपनी दुल्हन बनने का निमंत्रण दिया इस निर्णय से सम्राट बहुत खुश हुआ उनके घुमंतू बेटे ने एक बहादुर और सुंदर लड़की से शादी करने का फैसला जो किया था उन्होंने खुद से कहा यह स्वर्ग में रची गई शादी है सम्राट ने महल में एक शाही शादी में शाही शाही के शाही शादी के आयोजन का आयोजन किया जिसमें दुनिया भर के लोगों को बुलाया गया शादी में कई देशों के लोग शामिल हुए और उसका जश्न कई दिनों तक चला शादी के बाद सम्राट ने सुखी दंपति को एक सुंदर राज्य भेंट किया जहाँ पर वे शांति से रह सकें और शासन कर सकें फिर वे वहाँ पर हमेशा खुशी खुशी रहे